no show talk is the motion and the no number 41 sahasamapi keva cha annatha पद संहिता एक कथ पदम से यम शुवा उपशह सहसे संगा मे ने जेयमता सवे संगामच्युत अत्ता हेजिम सेयो या चातरापज अतंत सपो सक्षतचारीण नीमदेव न गो न नमारु स ब्रूहनो जीत कैरा तथा तथारूप सचनो मासे मे सहस यो सदमम समम यजेथ सतम समकता मुहूर्तमी पूजे साये पूजना से सतत मनुष्य दो भांति से बोल सकता है एक तो इसलिए कि मौन रहना कठिन है एक इसलिए कि मौन से शब्दों का जन्म हो रहा है दोनों बड़ी विपरीत दशाएं साधारणता हम बोलते हैं क्योंकि बिन बोले रहना कठिन है न बोले तो बेचैनी होती न बोलें तो समझ में नहीं आता कि क्या और करें चुप्पी काटती है और किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी में अगर चुप रह जाएं तो बड़ी बेचैन करने वाली स्थिति बन जाती चुप तो हम क्रोध में रहते चुप तो हम किसी का अपमान करना हो तो रहते चुप तो हम उदास होते हैं तब रहते चुप के साथ हमने सारे गलत संयोग जोड़ रखे चुप्पी का विधायक मौन का सार्थक आयाम खो ही गया है तुम किसी के घर जाओ और वो चुप रहे चुप बैठा रहे कुछ न बोले तुम अपमानित अनुभव करोगे बोलने में स्वागत है बोलने में सत्कार है मन का सत्कार तो हमें समझ में भी नहीं आ सकता क्योंकि हम शब्द ही समझ सकते हैं निःशब्द को समझने की हमारी क्षमता नहीं है तुम कुछ पूछो कोई चुप रह जाए तो तुम समझोगे उत्तर नहीं दिया मौन भी उत्तर हो सकता है और कुछ चीजों का तो केवल मौन ही उत्तर होता है कुछ प्रश्न ही ऐसे हैं कि शब्द में कोई संभावना ही नहीं कि उनका उत्तर बन पाए वस्तुतः जीवन के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी मौन में ही सुलझाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई चुप रह जाए मौन रह जाए तुमने पूछा हो कुछ तो तुम यही समझोगे कि तुम्हारे प्रश्न का सम्मान नहीं किया गया या तुम समझोगे कि जो चुप रह गया उसे कुछ पता ही ना था तो जिन्हें पता नहीं है वे भी बोलते न बोले तो पता चल जाएगा कि उन्हें पता नहीं बहुत मुखर है मूढ़ों की इस मुखरता से मन व्यर्थ के शब्दों से भर गया है हम बोलते ही रहते दिन और रात सोते और जागते जैसे शब्द से कोई छुटकारा ही नहीं हो पाता और शब्द किनारा है अगर तुम उससे उलझे रहे तो जीवन की मजदार से वंचित हो जाओगे तो तुम जान ही ना पाओगे कि जीवन की धारा क्या थी शब्द तो बाहर से पाया है भीतर से नहीं आया है जब तुम पैदा हुए थे निःशब्द पैदा हुए थे जब तुम अवतरित हुए थे निष्कलुष निर्विकार निर्विचार आए थे शब्द तो बाहर से आया गंगा उतरती है तो किनारे लेकर नहीं उतरती किनारे तो बाहर मिलते हैं सीमा बाहर से आती है तुम तो असीम आते हो तुम तो मौन आते हो फिर शब्द का आंगन तुम्हारे चारों तरफ दीवाल उठाता है कोई हिंदू है क्योंकि हिंदू शब्दों की दीवाल है उसके पास वेद की ईटे लगी हैं उसकी दीवार पर कोई मुसलमान है कोई ईसाई है फर्क क्या है शब्दों का फर्क है न निःशब्द में तो तुम समान हो न कोई हिंदू है न कोई ईसाई है न कोई मुसलमान है न निशब्द में तो कोई विशेषण नहीं है। वहां तो तुम सुनने खाली हो वही तुम्हारा असली होना है जब तक तुमने जाना कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो तब तक तुमने जाना ही नहीं कि तुम कौन तब तक तुमने शब्द जाने समाज तुम्हें शब्दों से भर देता है इसी को हम शिक्षण कहते विद्यालय विश्वविद्यालय शब्दों से भर जाते धर्म निशब्द का विद्यापीठ है समाज तुम्हें शब्दों से भर देती है धर्म तुम्हें फिर शब्दों से मुक्त करता है इसलिए धर्म ना तो हिंदू हो सकता ना इस्लाम हो सकता ना बौद्ध हो सकता ना जैन हो सकता संप्रदाय हो सकते हैं क्योंकि संप्रदायों का संबंध शब्दों से है धर्म का संबंध निशब्द से है समाज ने जो सिखाया धर्म तुम्हें फिर भूलने की क्षमता देता है समाज ने जो लकीरें खींची धर्म ने फिर पोछ देने की कला सिखाता है समाज अगर शिक्षण है सीखना है तो धर्म अन्न सीखना है फिर कोरे होना है फिर सीमाएं तोड़नी फिर गंगा को सागर होना है किनारे छोड़ने किनारों में होने की सुविधा है क्योंकि किनारों के बीच होना साफ साफ होता है किनारों के बीच होने पर तुम दोनों तरफ सुरक्षित दुर्ग के भीतर होते हो किनारे छूटते ही तुम अपने से भी छूट जाओगे गंगा सागर में घर के गंगा तो ना रहेगी सागर हो जाएगी बुद्ध के आज के वचन इस दिशा में है निरर्थक पदों से युक्त हजार पदों से भी एक सार्थक पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर मनुष्य उपशांत हो जाता है कौन से पद निरर्थक है? तुम्हारे भीतर शब्दों से ही जो शब्द पैदा होते हैं वे निरर्थक हैं तुम्हारे भीतर अगर निशब्द से कोई शब्द पैदा होता है तो सार्थक है सार्थक का अर्थ होता है जिसे तुमने जन्म आया जिसे तुमने अपने प्राणों के अंतरतम में जन्म दिया जो तुमसे आया समाज कुछ डालता है फिर उसी की प्रतिध्वनि तुमसे आती है वो निरर्थक है पहाड़ पर तुम जाते हो आवाज करते हो घाटियां और पहाड़ियां तुम्हारी आवाज को प्रतिध्वनित कर देती वो निरर्थक है घाटियों ने कुछ भी कहा नहीं उसमें कुछ अर्थ हो ही नहीं सकता घाटियों ने कुछ कहा ही नहीं घाटियों ने सिर्फ दोहराया घाटियों ने पुनरुक्त किया घाटियों ने तो वही लौटा दिया जो उन तक फेंका गया था भला विकृत किया हो लेकिन सार्थक तो नहीं हो सकता तो अगर समाज के शब्द तुम्हारे पास आके सिर्फ घाटियों की तरह वापस लौट जाते तुम केवल प्रतिध्वनि मात्र करते हो सार्थक नहीं हो सकती सार्थक पद का अर्थ तो होता है जो तुमसे जन्मे जो तुम में भीतर न गया हो बस भीतर से ही आया हो सत्य के अनुभव से ही सार्थकता पैदा हो सकती है बुद्ध कहते हैं निरर्थक पदों से युक्त हजार पदों से भी एक सार्थक पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर मनुष्य उपशांत हो जाता है और जो उसकी उन्होंने परिभाषा की कि कैसे तुम पहचानोगे वो पहचान यह है कि जो शब्द शांति से आता है वो तुम्हें भी शांत कर जाता है जो शब्द भीतर के निशब्द से आता है वो तुम्हें भी क्षण भर को ही सही निशब्द की गूंज से भर जाता है उपशांत कर जाता है तुमने अगर कभी ऐसे व्यक्ति को सुना जिसने जानना है तो उसके शब्दों में तुम्हें शब्दों से कुछ ज्यादा मिलेगा उसके शब्दों के आसपास शून्य भी सरकता मिलेगा उसके होने में उसके शब्द पगे होंगे उसके शब्दों में मिठास होगी किसी और ही लोक की उसके शब्द तो बहाने होंगे उसकी चलती तो वो बिना शब्द के चला लेता उसकी चलती तो तुमसे चुप ही रह के कह देता लेकिन चुप्पी तुम समझ ना पाओगे मजबूरी है व्यवस्था है इसलिए शब्दों का उपयोग करना पड़ता है लेकिन शब्दों का उपयोग शब्दों के लिए नहीं शब्दों का उपयोग सुनने के लिए उसके शब्द बड़े विरोधाभासी होंगे वो कहेगा कुछ कहना कुछ और ही चाहता है कहता हुआ कुछ और मालूम पड़ेगा कहना कुछ और ही चाहता था इसलिए अगर तुमने सहानुभूति से न सुना तो तुम उसे न समझ पाओगे सत्य को उपलब्ध व्यक्ति के वचनों को सुनने का ढंग शैली व्यवस्था है कला है उसके श्रवण को सुनने को साधारण सुनना नहीं कहा जा सकता है इसलिए महावीर और बुद्ध ने उसके लिए अलग ही शब्द चुना है सम्यक श्रवण राइट लिसनिंग सुनते तो सभी हैं मगर ऐसे सुनने से काम ना चलेगा तुम्हें ऐसे सुनना पड़ेगा जैसे तुम मस्तिष्क से नहीं हृदय से सुनते हो तुम सोचते नहीं उसे सुनते समय तुम सिर्फ सुनते हो तुम गुनते नहीं तुम सिर्फ उसे पीते हो की तरह सुनना होगा बड़ी गहन सहानुभूति से अगर तुम्हारे भीतर विवाद चले विचार चले तो जो कहा गया वो चूक जाएगा बड़ा नाचुक है बड़ा बारीक है बड़ा सूक्ष्म है शब्द से भी ज्यादा सूक्ष्म है। लेकिन अगर ऐसा एक भी शब्द तुम अपने प्राणों में पड़ जाने दो तो तुम उप हो जाओ तुम तत्ण पाओगे शांति बरस गई तुम तत्ण पाओगे किसी और ही लोक की प्रभा ने तुम्हें घेर लिया तुम पाओगे तुम्हारे पैर इस जमीन पर नहीं पड़ रहे किसी और ही आकाश को छूने लगे तुम उड़ने लगोगे चलोगे नहीं उसके शब्दों में एक मदिरा होगी जो तुम्हें अपरिचित अजनबी मस्ती से भर जाएगी फूलों की गंध तुम उसमें पाओगे भोरों की गुनगुनाहट पाओगे लेकिन शास्त्रों का गुंजन नहीं झरनों का कलरो तुम्हें उसमें सुनाई पड़ जाए भला पक्षियों के गीत उसमें तुम्हें सुनाई पड़ जाए भला लेकिन प्रत्यय धारणाएं सिद्धांतों की झलक उसमें ना होगी माना कि वो भी उन्हीं शब्दों को उपयोग करने के लिए मजबूर है जिनका तुम प्रयोग करते हो वो भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जिनका प्रयोग शास्त्रों ने किया है लेकिन उसका अंदाज और है वो शास्त्रों के शब्द का ही प्रयोग करने को मजबूर है लेकिन उन शब्दों का कुछ ढंग उन शब्दों को उपयोग करने की कोई प्रक्रिया बुनियादी रूप से भिन्न है वो तुम्हें कुछ समझाने को कम तुम्हें कुछ बताने को शब्दों का उपयोग करता है समझाने को कम इशारा करने को ज्यादा वो तुम्हें किन्हीं सिद्धांतों के लिए राजी नहीं कर लेना चाहता किसी यात्रा के लिए आमंत्रण देता है बड़ा फर्क है सिद्धांतों के लिए समझा लेना तो बड़ा सुगम है तुम जैसे हो जहां हो वैसे ही रहोगे सिद्धांत तुम्हारे लिए और आभूषण बन जाएंगे तुम थोड़े और समझदार हो जाओगे तुम्हारी नासमझी और थोड़े श्रृंगार कर लेगी तुम्हारी मूर्ता के चारों तरफ तुम और चांदारे लटका लोगे तुम्हारा अज्ञान और थोड़ा छिप जाएगा और वस्त्रों में वसनों में छिप जाएगा तुम बदलोगे नहीं बुद्ध पुरुष जब बोलते हैं तो तुम्हें मिटाने और तुम्हें नया जन्म देने को वे तुम्हारी कब्र भी खोदते हैं और तुम्हारे लिए गर्भ का निर्माण भी करते हैं उनके शब्द खतरनाक भी हैं वे तुम्हें मारेंगे और उनके शब्द अमृत जैसे भी हैं क्योंकि वे तुम्हें पुनः जिलाएंगे उनके शब्दों में सूली भी है और पुनर्जीवन भी अगर तुमने सुना तो उनका एक शब्द भी तुम्हें उप कर जाएगा तो अगर तुम किसी तार्किक की बात सुनने जाओ तो तुम और उद्विग्न होकर लौटोगे तुम और परेशान होकर लौटोगे तुम वैसे ही परेशान थे वो तुम्हें और परेशान कर जाएगा यह भी हो सकता है तुम उससे राजी भी हो जाओ लेकिन तब भी तुम शांत ना हो सकोगे उससे राजी होने में भी बेचैनी होगी परेशानी होगी कांटे चुपते रहेंगे जैसे कहीं कुछ गलत हुआ है साफ भी नहीं होता कि क्या गलत हुआ है लेकिन कहीं कुछ गलत हुआ है क्योंकि शांति तो हृदय की बात है मस्तिष्क की नहीं उसने तो तुम्हारे मस्तिष्क को सहलाया उसने तो तुम्हारे मस्तिष्क को भुलाया उसने तो तुम्हारे मस्तिष्क कुछ और विचार कुछ और शब्द डाले तुम वैसे ही बोझिल थे तुम और थोड़े बोझ से भर गए लेकिन जब तुम किसी बुद्ध पुरुष का वचन सुनकर लौटते हो तो हो सकता है तुम उससे राजी भी ना हो लेकिन बेचैन न हो सकोगे हो सकता है तुम उसके पीछे चलने की तैयारी भी ना दिखाओ तब भी तुम पाओगे जैसे कोई स्नान हो गए जैसे धूल से भरे यात्रा के थके तुम किसी झरने में डुबकी लगा है पसीने से तरबतर थे एक मेघ आया और बरस गया सब शीतल हो गए लेकिन सुनने की कला चाहिए तार्किक को सुनने के लिए कोई कला की जरूरत नहीं क्योंकि उसके लिए तो समाज ही तुम्हें तैयार कर देता है तर्क की भाषा के लिए तुम पूरी तरह निष्णात हो सत्य की भाषा के लिए तुम्हारी कोई तैयारी नहीं सत्य की भाषा अनिवार्य रूप से विरोधाभासी होगी उपनिषद कहते हैं परमात्मा पास से भी पास दूर से भी दूर अगर इतना कहें पास से भी पास ठीक अगर इतना ही कहें दूर से भी दूर तो भी ठीक लेकिन एक ही वक्तव्य में विरोध है पास से भी पास और दूर से भी दूर तर्क के बाहर हो गई बात बुद्ध से पूछो तुम जो भी पूछोगे बुद्ध से सभी उत्तर विरोधाभासी आएंगे सत्य का स्वभाव विरोधाभासी है क्यों क्योंकि सत्य इतना विराट है कि सभी विरोध उसमें समाये तर्क बड़ा छोटा है उसकी साफ सुथरी सीमा रेखा है सत्य की कोई सीमा रेखा नहीं सत्य सागर है तर्क छोटे छोटे पोखर हैं, डबरे उनकी सीमा रेखा है छोटी सी बुद्धि में सीमा रेखा की बातें समझ आती समझ में आ जाती तुमसे बड़ी बात है सत्य की तुम उसे छूलो तो काफी तुम उसे मुट्ठी में ना बांध पाओगे बुद्ध ने कहा है निरर्थक पदों से युक्त हजार पदों से भी एक सार्थक पद श्रेष्ठ कौन सा पद सार्थक है ऐसे तो हम जो भी बोलते हैं अगर भाषा शास्त्री से पूछोगे तो सभी सार्थक है जो व्याकरण के नियमानुसार कहा गया जिसने भाषा का कोई नियम रीति उल्लंघन की वो सभी सार्थक है सार्थकता व्याकरण में सार्थकता भाषा के नियमों में बुद्ध पुरुष ऐसे सार्थक नहीं कहते बुद्ध पुरुष कहते हैं सार्थकता बोलने वाले के अनुभव में व्याकरण के नियम पालन हो या न हो कबीर कोई व्याकरण नहीं जानते लेकिन काशी में जितने भी पंडित थे उस समय सब भी एक तरफ रख दिए जाएं तराजू पर और कबीर अकेले एक तरफ तराजू पर रख दिए जाएं तो भी सारे पंडित मिलाकर कबीर के पल्ले को ऊपर ना उठा सकेंगे वो नीचे जमीन पे बैठे रहेंगे पंडित अधर में ही अटके रहेंगे पूरी काशी भी एक कबीर को के पल्ले को ऊपर नहीं उठा सकती एक कबीर पूरी काशी से ज्यादा है हालांकि व्याकरण तो नहीं भाषा तो नहीं है कबीर तो गमार है पढ़े लिखे नहीं कहा है कबीर ने मसी कागज छुओ नहीं कभी छुओ ही नहीं कागज कलम मगर जो कहा है वेद के ऋषि भी झेप जाए उपनिषद के सृष्टा शर्मा एक गमार की भाषा में न कोई तुक है न कोई व्यवस्था है लेकिन फिर भी जो कहा है वो जान के कहा है अर्थ भीतर से आ रहा है अर्थ बाहर की किसी व्यवस्था से संयुक्त नहीं है अर्थ भीतर के अनुभव से आ रहा है ऐसा समझो कि तुमने प्रेम के संबंध में बहुत से शास्त्र पढ़े और फिर प्रेम के संबंध में तुम कुछ लिख दो जरूर सार्थक मालूम होगा होगा नहीं सार्थक मालूम तो होगा क्योंकि तुम जो भी लिखोगे उसमें व्यवस्था होगी संगति होगी तर्क सरणी होगी लेकिन सार्थक हो नहीं सकता क्योंकि प्रेम तुमने जाना नहीं और अक्सर ऐसा होता है के प्रेम को जो नहीं जानते वो प्रेम के संबंध में बोलते हैं लिखते हैं गीत गाते हैं यह प्रेम की कमी को पूरा करने के उपाय जिन्होंने प्रेम को जान लिया वो शायद चुप भी रह जाएं, या अगर कुछ कहें तो शायद तुम्हारी समझ में ना पड़े बेबूझ मालूम पड़े क्योंकि तुमने भी प्रेम तो जाना नहीं जिसने जान के कहा है उसकी बात तुम्हें जचेगी नहीं मैंने सुना है एक नाव पड़ी थी एक नदी के किनारे और चार कछवे छलांग के उसमें बैठ गए हवा तेज थी उनके धक्के से नाव चल पड़ी वो बड़े प्रसन्न हुए लेकिन एक बड़ा दार्शनिक सवाल उठाया कि नाव कौन चला रहा है हम तो नहीं चला रहे एक कछुए ने कहा नदी चला रही देखते नहीं नदी की धार वही जा रही वही नाव को लिए जा रही दूसरे ने कहा पागल हुए यह हवा है नदी नहीं जो नाव को चला रही बड़ा विवाद छन गया तीसरे ने कहा यह सब भ्रम और भी बड़ा दार्शनिक रहा होगा तो ये सब भ्रम है ना नाव चला रही नदी चला रही ना कोई चल रहा ना कहीं कोई जा रहा ये सब सपना है हम नींद में देख रहे चौथा लेकिन चुप रहा उन तीनों ने चौथे की तरफ देखा और कहा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं लेकिन चौथा फिर भी चुप रहा उसने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं उसकी ये बात सुनकर वो जो तीनों आपस में लड़ रहे थे सब साथी हो गए और उस चौथे को उन्होंने धक्का देके नदी में गिरा दिया कि बड़ा समझदार बना बैठा है उसने बेचारे ने इतना ही कहा था कि मुझे कुछ पता नहीं कौन चला रहा है उसने बड़ी गहरे अनुभव की बात कही थी किसको पता है कौन चला रहा पता हो भी कैसे सकता है वेद के ऋषियों ने कहा है किसने बनाया है इस जगत को कौन कहे कैसे कहे किसको पता है जिसने बनाया हो शायद उसे पता हो शायद उसे भी पता ना हो बड़ी अनूठी बात कही शायद उसे भी पता हो शायद उसे भी पता ना हो क्योंकि बना लेने से ही कुछ पता चल जाता है ऐसा तो नहीं एक मूर्तिकार मूर्ति बना लेता है इससे क्या पता चल जाता है उससे पूछो वो कहेगा एक भाव उठा पता नहीं कहां से आया क्यों आया ना आता तो भी कोई उपाय नहीं था आ गया तो पकड़े गए उस भाव में उस भाव ने पकड़ ली घर दिन मूर्ति को बनाना पड़ा तो कैसे बनी किसने बनाई उपकरण हो गया था एक कवि से पूछो जिसने गीत रचा हो पूछो कैसे बनाया क्या पता नहीं जिन्हें पता है वे शायद कहें पता नहीं और जिन्हें पता नहीं वे निश्चित उत्तर देंगे कि पता है क्योंकि इसी भांति वे अपने अज्ञान को ढांक सकेंगे वो तीन कछुए आपस में लड़ते थे लेकिन उनका विवाद खत्म हो गया जब इस चौथे कछुए ने शांत रहकर कहा कि मुझे पता नहीं किसको पता है उनके क्रोध की सीमा न रही उन्होंने कहा कि बड़ा रहस्यवादी बनता है बड़ा समझदार बनता है इतनी समझदारी की बात कर रहा है कि हमें पता नहीं किसी को पता नहीं धक्का के नीचे गिरा दिया सत्य जब भी बोला गया है तो बांकी कछुओं ने उसे धक्का मार के गिरा दिया है सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि तुम कुछ पहले से ही स्वीकार किए बैठे हो इसलिए सत्य से भी वंचित रह जाते हो और सत्य की अभिव्यक्ति के पास जो उप होने की संभावना थी उससे भी वंचित रह जाते हो तुम पहले से ही माने बैठे हो कि तुम्हें पता है मेरे पास तुम हो अपनी सब जानकारी अलग रख दो गठरी में बांध के नदी में डुबाओ तो तुम मुझे सुनते सुनते उप होने लगोगे तुम्हें शायद कुछ करना भी ना पड़े शायद सुनते सुनते तुम एक नए अर्थ से भर जाओ आपूरित हो जाओ हो ही जाओगे हो ही जाना चाहिए कोई कारण नहीं है बाधा नहीं है कोई लेकिन अगर तुम अपनी जानकारी लेके सुन रहे हो तुम अपने शास्त्र को बचा बचा के सुन रहे हो तुम अपने सिद्धांतों को पकड़े पकड़े सुन रहे हो तो तुमने सुना ही नहीं तब तुम विवाद में रहे संवाद ना हो सका संवाद हो जाए और एक सार्थक पद पड़ जाए तुम्हारे भीतर बस काफी है बुद्ध कहते हैं एक सार्थक पद श्रेष्ठ है हजारों पदों से भी पर क्या है सार्थकता की उनकी परिभाषा जो भीतर के अनुभव से आया हो अनुभव सिक्त हो जान के आया हो उधार न हो नगद हो तो ही सार्थक है ज्ञान की आराधना दिन का सयन है क्लेश से निस्तार केवल कर्म से है दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली हैं जीव का उद्धार केवल धर्म से है दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली कितना ही समझो सोचो विचार करो शास्त्र पढ़ो अध्ययन मनन चिंतन करो दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली कौन सिद्ध हुआ है शास्त्रों को पढ़कर हां जो सिद्ध हुए हैं उनसे जरूर शास्त्र जन्मे वो बड़ी और बात है जीव का उद्धार केवल धर्म से धर्म का क्या अर्थ धर्म का अर्थ अनुभव में आ जाए जो अभी तो तुम जिसे धर्म कहते हो वो भी धर्म नहीं है दर्शन मेरे पास कोई आ जाता वो कहता मैं जैन धर्म में मानता हूं मैं कहता हूं कहो जैन दर्शन में मत कहो जैन धर्म में क्योंकि जैन धर्म का तुम्हें कहा पता महावीर को था तुम्हें कहा जैन दर्शन में महावीर ने जो कहा उसमें तुम मानते हो महावीर ने किसी का कहा नहीं माना महावीर ने जाना तुम मानते हो मान्यता दर्शन तक जाती मान्यता एक दृष्टि है एक दृष्टिकोण है अनुभव नहीं और इसकी कसौटी यही है अगर तुमने सुनने की शर्त पूरी की तो तुम उप हो जाओगे अनेक बार लोग मुझसे पूछते हैं सदगुरु की पहचान क्या है कहता हूं सदगुरु की तुम फिक्र मत करो तुम सिर्फ सुनने की कला सीख लो बस सदगुरु तुम पहचान लोगे सदगुरु छिपाएगा तो भी छिपा ना सकेगा तुम पहचान ही लोगे तुम उसके पास आके उप शांत होने लगोगे जैसे बगीचे के पास आके शीतल हवाएं तुम्हें छूने लगती बगीचा दिखाई भी न पड़ता हो तो भी तुम जानते हो करीब आने लगे बगीचे के और करीब आते हो फूल की गंध हवाओं में तिरने लगती अभी भी बगीचा दिखाई न पड़ता हो रात अंधेरी हो तो भी तुम जानते हो कि दिशा ठीक है गंध बढ़ती चली जाती है बगीचा करीब आता चला जाता है लेकिन अगर तुम्हारे नासापुट खराब हो अगर तुमने सूंघने की क्षमता खो गई हो तब बड़ी मुश्किल होगी तुम यह मत पूछो कि बगीचा कहां है तुम यह पूछो कि नासापुट कैसे उपलब्ध हो सुखने की क्षमता कैसे उपलब्ध हो सदगुरु की पूछते हो कि सदगुरु को कैसे पहचान तुम कैसे पहचानोगे सदगुरु को तुम इतना ही करो कि तुम सुनने में समर्थ तुम इतना ही करो कि तुम सदगुरु को उपलब्ध हो सको सदगुरु के लिए खुले रह सको तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तो ऐसा ना हो कि तुम सोए रहो और तुम्हें सुनाई ना पड़े बस इतना काफी है जिसने सुमन सीख लिया जिसे श्रवण की कला आ गई उसे तत्ण समझ में शुरू हो जाएगा कहां मिलती है उप तब वो चिंता ना करेगा कि मस्जिद जाऊं कि मंदिर जाऊं कि जैन मुनि को सुनू कि हिंदू साधु को सुनू कि मुसलमान फकीर को सुनू इसकी चिंता ना करेगा ये चिंताएं ना समझो कि हैं फिर तो वह एक ही भाव करेगा जहां उप होता हूं वहां जाऊं फिर चाहे वो मुसलमान फकीर हो चाहे जैन मुनि हो चाहे बौद्ध भिक्षु हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो मस्जिद हो कि मंदिर इससे क्या फर्क पड़ता है असली कसौटी हाथ में आ गई कि जहां सब शांत होने लगता है जहां हृदय की वीणा शांति के स्वर बजाने लगती जहां रोआ रोआ पुलकित होने लगता है जहां लगता है धूल झड़ी, स्नान हुआ जहां लगता है ताजगी मिली जहां लगता है पोषण मिला जहां लगता है जीवंत होकर लौटे ज्योति मिली जैसे किसी ने तुम्हारे प्राणों के दिए को ज्योति को उत्साह दिया हो निर्थक पदों से हजार हजार हजार पद भी व्यर्थ है एक सार्थक पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर मनुष्य उप हो जाता है संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीतने वाले से भी उत्तम संग्राम विजेता वह है जो एक अपने को ही जीत ले पहली बात उसे खोज लेना जिसके पास कुछ अर्थ की संपदा हो क्योंकि जब तक तुम्हें खजाना ना दिखाई पड़े तब तक तुम्हें अपने भीतर की खजाने की खोज प्यास पैदा ना होगी होगी कैसे जब तक तुमने किसी को नाचते ना देखा हो नृत्य का भाव कैसे उठे जब तक तुमने किसी को मस्ती में डोलते न देखा हो तब तक मस्त होने की कामना कैसे उठे जब तक तुमने किसी को शांति का सुनने का अवतार अनुभव न किया हो तब तक तुम्हारे भीतर शांत होने की कल्पना कैसे उठे शांत होने की कल्पना कैसे पंख फैला है जिन लोगों के बीच तुम रहते हो उन्हें तुम अपने से ज्यादा अशांत पाते हो सुबह से अखबार पढ़ते हो संसार भर के उपद्रव चोरी बेईमानी, हत्या सब पढ़ते हो पढ़ पढ़ के तुम्हें लगता है इससे तो हम ही भले अखबार पढ़ने का राज ही यही है इतने रस से लोग पढ़ते हैं उसका कुल कारण यही कि का पढ़ के ऐसा लगता है इससे तो हम ही भले जिस संसार में तुम्हें ऐसा लगता हो कि इससे हम ही भले वहां तुम्हारी प्रगति नहीं हो सकती वहां तुम्हारी गति नहीं हो सकती ऊट को पहाड़ के करीब आना होगा तभी उसे पता चलेगा अरे मैं बहुत छोटा हूं पृथ्वी पर जब भी कोई बुद्ध पुरुष चलता है तो जो भी उस पहाड़ के करीब आने की हिम्मत रखते हिम्मत रखनी पड़ती क्योंकि ऊंट को बड़ा डर लगता है पहाड़ के पास जाने में यह बात ही माननी कि कोई मुझसे बड़ा हो सकता यह स्वीकार करना ही कठिन मालूम होता है हम तो हजार उपाय करके हजार सहारे लेके माने रखते हैं कि हम बड़े ऐसी कहीं जगह ऐसा कोई स्थान जहां यह प्रतिमा खंडित हो जाए जहां यह भाव गिर जाए दुखदायी मालूम होता है वहां हम जाते ही नहीं चले भी जाए आंखें बंद कर लेते बचा के निकल जाते पहली तो बात बुद्ध कहते हैं जहां अर्थ का फूल खिला हो ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाना जाते ही लगेगा तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ जिसके पास तुम्हें अपना जीवन व्यर्थ लगे समझना कि वहां कोई सार्थकता खिली है उसकी ही तुलना में तो तुम्हें व्यर्थता का बोध हुआ ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल कबीर का वचन है जैसे सेमर फूल बड़ा शुभ्र मालूम होता है ऐसा यह संसार है दिन दस के व्यवहार में पर ज्यादा देर टिकता नहीं दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल बिखर जाता है हवा का जरा सा झोका और सेमर का फूल बिखरा हजार खंडों में टूट जाता है हजार दिशाओं में बह जाता है जिस किसी व्यक्ति के पास आके तुम्हें यह अनुभव में आ जाए कि मेरा जीवन व्यर्थ क्षणभंग मैंने अब तक जो कमाया कमाया नहीं गमाया अब तक जैसे मैं चला चला नहीं भटका अब तक जिसको मैंने संपत्ति समझी वो विपत्ति थी और अब तक जिसको मैंने वरदान समझा वो अभिशाप था जिसे मैंने प्रेम जाना वो प्रेम नहीं था जिसे मैंने सत्य माना वो सत्य नहीं था जब किसी व्यक्ति के पास आके तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे तो घबरा के भाग मत जाना मन तो कहेगा भाग चलो हट चलो हम अपने अंधेरे में बेहतर मन तो कहेगा ये और कहां की झंझट में पड़ते हो ये यात्रा बड़ी मालूम पड़ेगी मन तो कहेगा जैसे चलते थे परिचित रास्ता है उसी पे चलते रहो मन लकीर का फकीर है नए के पीछे जाने में घबराता है लेकिन जब भी तुम कभी कोई सार्थक वचन सुनोगे तो नया ही मालूम होगा ताजा मालूम होगा सभ्य स्नात और उसी के कारण तो उप मिलेगी उसी ताजगी की वर्षा तुम पर होगी तो मन उप होगा साहस रखना सदगुरु को खोजने की फिक्र मत करना तुम सुनने की क्षमता रखना और जब सुनने में कहीं तुम्हारे पास कोई सार्थकता का अनुभव आने लगे तो घबड़ा के भागना मत क्योंकि सदगुरु सार्थक दिखेगा तो तुम निरर्थक दिखोगे अब इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना अगर गुरु पर ध्यान रखोगे तो उप शांति मिलेगी अगर अपने पर ध्यान करोगे तो बड़े अशांत हो जाओगे जब भी कोई चीज सार्थक दिखाई पड़ेगी तो पृष्ठभूमि में बहुत कुछ व्यर्थ हो जाएगा तुम कंकर पत्थर बीने बैठे थे और मैंने तुम्हें बताया है कि कंकर पत्थर है। मैंने तुम्हें हीरा दिखाया तो तुम्हारे पास दो विकल्प या तो तुम कंकर पत्थर छोड़ो हीरे की खोज में लग जाओ अगर तुमने ऐसा चुना तो मन तत्क्षण शांत हो जाएगा कि जितने जल्दी छूटे उतना ही ठीक जब छूटे तभी ठीक जब जागे तभी सुबह और दिन न खोए सौभाग्य तुम दूसरा विकल्प भी ले सकते हो जो कि साधारणतः सौ में से निन्यानवे लोग लेते हैं वो ये कि तुम मुझ पे नाराज हो जाओ कि हमारे हीरे जवारतों को गंगड़ पत्थर किए दे रहे हो तुम सदा के लिए मेरे दुश्मन हो जाओ तो तुम अशांत हो जाओगे और ध्यान रखना अब तुम लाख उपाय करो तुम्हारे कंकड़ पत्थर फिर से हीरे ना हो सकेंगे अब तुम बड़े अशांत हो जाओगे अब तुम बड़ी पीड़ा में पड़ जाओगे अब तुम लाख मानने की कोशिश करो कि ये हीरे जवरतरात अब ना हो सकेंगे तुम कितने ही नाराज हो कितनी ही क्रोधित हो कितनी ही गालियां मेरी तरफ फेंको अब ये हीरे जवरात जवरात नहीं कितने ही छाती से चिपटाओ भ्रम टूटा सो टूटा जो बात गई सो बात गई अब उसे लौटाया नहीं जा सकता जो झूठ तुम्हें एक बार भी दिखाई पड़ गया कि झूठ उसे फिर सत्य नहीं बनाया जा सकता और जो सत्य तुम्हें एक बार भी झलक गया कि सत्य है अब तुम उसे झुटला ना सकोगे तो ध्यान रखना जिसके पास परम उपशांति मिल सकती हो उसके पास से तुम अशांत होकर भी जा सकते हो अपने कारण तुम अशांत हो जाओगे अगर तुमने उपशांति का सूत्र पकड़ लिया अगर तुम सार्थकता की खोज में संलग्न हो गए अगर तुम्हारे भीतर यह भाव उठा कि जैसा प्रकाश इस व्यक्ति के जीवन में उठा है ऐसा प्रकाश मेरे जीवन में भी हो तो तुम आत्म विजय की यात्रा में संलग्न हुए संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीतने वाले से भी उत्तम संग्राम विजेता वह है जो एक अपने को ही जीत ले सब जीत आखिर में हार सिद्ध होती सब जीत बेसर्त कहता हूं सब जीत अंततः हार सिद्ध होती है। सब सफलताएं आखिर में विफलता के खड्ड में गिरा जाती और जिसे तुम जीवन कहते हो वो बेचूक कब्र में जाके पूरा होता है बेचूक उसका कोई और अंत नहीं ऐसा यह संसार है जैसे समरफूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल एक अपने को जीतना ही जीतना सिद्ध होता है एक अपने को पाना ही पाना सिद्ध होता है क्योंकि फिर उसे मौत नहीं छीन पाती वही जीवन है जिसे मौत न छीन पाए फिर उसे चिता की लपटे नहीं जला पाती वही संपदा है जिसे आग न जला पाए फिर उस पद को कोई तुमसे छीन नहीं सकता संसार की हवाएं उस सिंहासन से तुम्हें नीचे नहीं उतार सकती वही पद है पाने योग जो फिर छीना न जा सके ऐस धमो सनंतनो वही है शाश्वत धर्म जिसके सामने मृत्यु हार जाती पागल की गल्प नहीं अर्थ रहित जलप नहीं मानव के अंतर में जो कुछ उत्तमतर है उसके अभिव्यंजन का जीवन यह अवसर है सुख में वह केवल जो इस तप में तत्पर है ये जीवन या तो पागल के द्वारा कही गई कथा हो जाएगी शेक्सपियर का प्रसिद्ध वचन है ए टेल टोल्ड बाय एन ईडियट फुल ऑफ फ्यूरी एंड नाइस सिग्निफाइंग नथिंग एक मूर्ख के द्वारा कही गई कथा शोरगुल बहुत अर्थ कुछ भी नहीं पागल की गल्प अर्थ रहित जल्प साधारणता तो जीवन ऐसा ही है जैसे सैमर फूल इधर खिलाने इधर बिखरने की तैयारी हुई इधर आया नहीं कि जाना शुरू हो गया जन्म क्या हुआ मौत में हुआ सफलता का कदम ही विफलता का कदम बन जाता है इसे जरा गौर से देखो यश का क्या मिला गालियां पड़ने लगी फूल क्या हाथ में लिया कांटे चुभ गए प्रेम क्या किया घृणा की आंधियों को निमंत्रण दे दिया सुख क्या मांगा दुख बरसने लगा थोड़ा जीवन को देखो जो चाहते हो उससे उल्टा हो रहा है जो मांगते हो उससे उल्टा हो रहा है जो मानते हो वैसा कभी होता ही नहीं और जो होता है उसको तुम देखते नहीं तुम पागल हो हजार बार सुख मांग के दुख पाते हो फिर भी ये नहीं देखते कि सुख की मांग में ही दुख का आना छिपा है तुमने मांगा तुमने पुकारा सुख को सुनता है दुख आता है दुख आवाज सुख को ही देते चले जाते हो दुख आता ही चला जाता है ऐसा लगता है कि सुख दुख का नाम है सफलता विफलता का नाम है और जिसे तुम जीवन कहते हो वो मृत्यु का आवरण ये तुम्हें दिखाई पड़े ये तुम्हें थोड़ा समझ में आए तो इसमें चलना इसमें जीवन की ऊर्जा को व्यय करना इसमें अवसर को खोना सब जैसे एक पागल कहानी कह रहा हो जिसमें न कोई और छोर है न कोई सार संगति है मरते वक्त तुम ऐसा ही पाओगे कि ये सब जो घटा एक दुख स्वप्न था या सच में हुआ नहीं लेकिन ये तुम्हारी भूल है यह जीवन का स्वभाव नहीं यह तुम्हारे देखने का गलत ढंग है पागल की गल्प नहीं अर्थरहित जल्प नहीं मानव के अंतर में जो कुछ उत्तमतर है उसके अभिव्यंजन का जीवन यह अवसर है सुख में वह केवल जो इस तप में तत्पर है अगर दिशा ठीक हो दृष्टि साफ हो तो अभी जो एक बेबूझ पहेली मालूम होती है वो बड़ी सारपूर्ण हो जाती मगर ये सार्थकता शुरू होगी तुम्हारा हाथ स्वयं पर पड़ जाए तो तुम अपनी विजय कर लो तो जिसने अपने को जीता उसका सारा जीवन संगतिपूर्ण हो जाता है फिर यहां कोई असंगति नहीं रह जाती फिर सारी चीजें अपने आप ठीक स्थान पर खड़ी हो जाती और हर चीज का उपयोग हो जाता है तब यह जीवन एक व्यर्थ की दौड़ धाप नहीं होती आत्म अभिव्यंजना होती तब यह जीवन ऐसा ही दुख स्वप्न नहीं होती एक पीड़ा एक निरर्थक श्रम वरन सार्थक होने लगती जिसने भीतर की थोड़ी सी भी समझ पाई जिसने भीतर अपने पैर गढ़ाए स्वभाव में जड़ें पकड़ी जिसने आत्मा को थोड़ा जाना स्वयं को पहचाना अपनी पहचान हुई उस क्षण के साथ ही ये सारा संसार अपना रूप बदल लेता है